का सम्राट कोई पुण्य उदय हुए थे उसकी छत पर एक गहबी आवाज आ रही थी इब्राहिम ने कहा कौन छत पे दौड़ रहा है किसकी जरूरत हुई है सम्राट की छत पे जो बोले हम जरा अपना ऊंट खोज रहे हैं बिल्क का सम्राट की छत पर और ऊंट खोज रहे आदमी कोई पागल मालूम होते हो मैं बिल्क का सम्राट और मेरी छत पर ऊंट खोजने वाला कौन हो तुम बोले इब्राहिम औरतों के हाड़ मास चाटने चूसने से अगर सुख हो सकता है तक तक में बैठकर अहंकार सजाने में अगर सुख हो सकता है तो सम्राट की छत पर ऊंट भी तो हो सकता है ऐसी जोरों की थप्पड़ लगी विवेक की सम्राट चौंका मानो न मानो ये कोई खुदाई नूर को पाया हुआ फकीर है तब तक तो फकीर रवाना हो गए थे सुबह राजकाज में बैठे लेकिन वही बात रिपीट होती रही क्ष में स्त्री का हार सुख टिक सकता है तक्त पर अंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है तो सम्राट की छत पर ऊंट भी हो सकता है मैं के काम तो होते थे लेकिन मन में वही बात रिपीट इतने में वो गैवी आवाज वाला फकीर कोई रूप लेकर आया टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया इब्राहिम ने कहलवाया कि उनको बोलो कि ये कोई सराया नहीं है राज दरबार है ठीक से बैठे फकीर ने पूछवाया कि सराया नहीं ऐसा कैसे कहते हो इस राज दरबार में तुम्हारे पहले कोई था कि नहीं था बोले हमारे थे बुजुर्ग थे उनके पहले बोले दूसरों का राज था उनके पहले दूसरों का था अच्छा तो आप भी जाओगे यहां से तो औरों का राज होगा होगा हाँ तो सराया किसको बोलते कई आके चलेंगे और जो बैठे हैं वो जाने वाले और दूसरे आएंगे और वो भी जाएंगे उसी को तो सराया बोलते बोले महाराज तुमने तो हद कर दी सराया है तो अब तुम ही सराया में रहो हम ये चले गजब हो गया बिल्क का सम्राट िल्क का राज्य छोड़कर भारत चला आया और उसने साधु की दीक्षा ले ली जंगल में जाता लकड़ियां करता छह पैसे में लकड़ियां बिकती चार पैसे पांच पैसे अपने लिए खर्च करता रोटी और खजूर खाता कभी एक पैसा कभी दो पैसा बचता कट्ठे होते उन पैसों का वो भंडारा कर देता साधु खिला देता बाकी का जो साधन भजन बताया गया करते हैं, लेकिन अंदर में तड़प हुई कि अभी तक अल्लाह नहीं मिलता अभी तक आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होता क्या बात है ललनाओं के आठ मास में तो सुख नहीं टिक सकता अहंकार में तो सुख नहीं टिक सकता लेकिन अल्लाह तो सुख स्वरूप है भगवान तो अभी सुख हो क्यों नहीं भटकते भटकते किसी संत के पास क्या तो संत ने कहा अभी भी तो वो मौजूद है पहले मिल्क का सम्राट था तो अभी अपने पसीना का खाने वाला मौजूद है और अपना पसीने का खाता हूँ बाकी का बचता है वो भंडारा करता हूँ ये जो भंडारा करने वाला है और पसीने का खाने वाला है वही तो अर्चन है ईश्वर के रास्ते पगड़े तो बोले बाबा जी अब तुम मिटाओ बोले भाई मेरे बस का नहीं है कोई समर्थ ब्रह्म ज्ञानी संत को खोज िल्क का सम्राट इब्राहिम खोजते खोजते खोजते अभी बसे हुई पहले बसे नहीं थी पैदल जाना पड़ता था हरिद्वार से यात्रा करते करते रहे वाला रात रो फिर आगे चले ऋषिकेश पहुंचा वहां से कुछ आगे जिसे आजकल अपन ब्रह्मपुरी कहते हैं उधर यहां गुफाएं बुफाएं थोड़ी बहुत राम तीर्थ भी रहे थे वशिष्ठ महाराज भी रहे रहते कुछ समय पहले उस इलाके में पहुंचा एक संत के चरणों में महाराज सारी बात कह दी कि मैं ऐसा ऐसा था और ऐसे मेरे को किसी फकीर की रहमत से झटका लगा अगर सुख टिक सकता है ललनाओं के आड़ मास में शरीर की तंदुरुस्ती सजावट में अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है वचनों ने मेरे आंखें खोल दी और फकीरी अभी अहंकार तो जाता नहीं पहले राजा था फकीर पहले राजमहल में रहता था सोता था तो अभी कहीं झोपड़ी में सोता हूं पहले सोने और चांदी के बर्तनों में खाता था अभी टिकर में खाता हूं लेकिन अहंकार गया आप मेरा अहंकार ले लो बाबा अहंकार देना कोई बच्चों का खेल नहीं है महाराज बच्चों का खेल तो नहीं है लेकिन जैसे तैसे भी आप कृपा करिए पूरे हृदय की प्रार्थना था पूरा समर्पण था ऐसा नहीं क्या भाई साई जन वो मुझे अहंकार वो थो थोड़ी देर में वरीव अहंकार सजा हल्द नो ना। तो नाटक बाजी है दिया तो दिया ऐसे मर्दों का काम होता है इजड़ो का काम नहीं है अहंकार अर्पण करना गुरुओं को कोई कोई लाखों करोड़ों में कोई मिलता है महाराज ने आप ले लो अरे तू देगा तब ना अच्छा जाओ शाम हो गई अहंकार देना चाहता है बोले हा महाराज ले लो अच्छा जाओ सुबह आ जाना भोर में अमृत वेला इब्राहिम चला महाराज ने आवाज दी कि अकेला मत आना उस सुवर को लेते आना बोले महाराज किसको जो तुझे भटका रहा है जिसको तू छोड़ना चाहता है महाराज कौन अरे जो तुझे भटका रहा है कि मैं अभी ये हूं वो हूँ वो अहंकार उसको भी ले आना साथ में कहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के आए सोचता की हद हो गई वो भी कहीं छोड़ के आया जाता होगा रात को थोड़ी सी झपकीली न ली प्रभात को जाना है पहुंचे हुए संत के दर्शन उस ईश्वर से और अल्लाह से हमें दूर करने वाला जो अहंकार है वो आज अलविदा लेगा फकीर की रहमत बरसे कि तब प्रभात हुई पहुंच गया महाराज के महाराज गोपा से बाहर आए अच्छा आ गया बोले शैतान को लाया उस बदमाश को लाया जो ईश्वर से दूर अल्लाह से दूर करता है उसको लाया हाँ महाराज लाया हूँ कहाँ है दिखाओ बोले महाराज तो भीतर ही रहता है मैं अब खजूर और रोटी खाता हूँ मैं, मैं मैं मैं वो तो भीतर ही रहता है ले भीतर रहता तो तू जानता है ना मैं भीतर रहता तो निकाल सारा मदमास को और सुन ले जब तक निकाल के यहां रखा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा ये ढंडे से खोबड़ी तोड़ दूंगा फकीर ने अपना कुछ रूप दिखाया तो देखते रह गया देखता क्या है खुद खुद रहता है उनका। मैं बिल्क का सम्राट अब मैं साधु मैं त्यागी हूं मैं अपना खाता हूं, मैं एक करता हूं। निगालता। कौन कहता है? कौन है खुद फकीर की डांट में भी करुणा कृपा भी थी भूलकर भी ऐसे महापुरुषों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी की मत जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष है किसी कीमत पे उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन अहंकार वो दामन छुड़ाने के लिए कुछ का कुछ भिड़ा के बगा देता है, जय जय खोज खोज खोजते खोजते खोजते थोड़ा शांत हो गया अहंकार खोजने गया अंतर खोजते खोजते खोजते जैसे केले के थड़ की परतें खोजते जाओ खोजते जाओ प्याज की परतें हटाते हटाते प्याज को खोजते जाओ तो क्या मिलेगा केले का थड़ टिकेगा प्याज टिकेगी परतें हटने पर खोजते खोजते खोजते खोजते देखा कि ये तो कपोल कल्पित अहंकार ने परेशान किया सत्ता तो उसी सर्वेश्वर के है अहंकार बन बैठा है सत्ता तो मेरे शाश्वत परमात्मा तत्व ऐसे करते करते अहंकार की परतें हटी जैसे लहर बुलबुले हटे तो पानी की स्थिति हो गई ऐसे परमात्मा में स्थित हो गया निर्विकाल निर्मो निरहंकार वहा भगवान सूर्य उदय हुआ है और यहाँ आत्म विश्रांति चेहरे पर ब्रह्म तेज छल कर महात्मा देखकर समझ गया कि हो गया काम आए उठो बेटा इब्राहिम ने आंख खोली महात्मा के चरणों पे गिरे नेत्रों में धन्यवाद हर्ष के आंसू थे चेहरे पर ब्रह्म लक्ष्मी शुभ मान इब्राहिम मिल्क के सम्राट ला लाओ सरामी को दे दे शब्द नहीं है लेकिन चेहरा कह रहा है कि महाराज को है ही नहीं दे दे वो अवस्था आ गई जा शब्द नहीं जा सकता जय सतगुरु देव न निज भक्तन रक्षण देह पर दुख हरम सुख शांति कर जा सके में न सतगुरु कौन लखा सके उस अलख को लिखने वाली स्थिति में इब्राहिम को पाया गुरु ने कहा क्या देखता है गहले तू मैं ये सारा खे फिर वहां वाणी नहीं गई आगे वचन नहीं चलता उपनिषद कहती मति न लख है जो मति लख है सो में शुद्ध अपार ये विचार सागर का वचन है उपनिषद कहती है ये तो वाचुनी वर्तन थे जहा वाणी नहीं जा सके अप्राप्य सा मन मन से जो प्राप्त तो नहीं होता मन मन बिचारावा मन नहीं रहता तो बुद्धि से समझ में आता है ना, ना। वो कृपा करके बुद्धि में प्रकट होकर बुद्धि को उसमें कर देता जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो जाए लोहा अग्नि में हो जाता है ऐसे उस रित से उस सत्य से सत्य स्वरूपा हो जाती रितम भरा प्रज्ञा हो ओ, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लावले इच्छा तो हम ही रहती रितम भरा प्रज्ञा में इच्छा कहा, कहा ऐसा पुरुष लेते हुए भी नहीं लेता देते हुए भी नहीं देता धीरो ने द्वेषी संसार वो धीर पुरुष संसार की किसी परिस्थिति से हृदय में द्वेष नहीं रखता आत्मा नम न दीक्षती आत्मा को परमात्मा को भी नहीं चाहता ऐसा हो जाता हर्ष अमहर्ष विमुक्ता हर्ष से ठीक ढंग से मुक्त न मृतो न चीवते वो मरता भी नहीं जीता भी नहीं मरता और जीता तो शरीर है वो तो है बस परावस्था पर लभते भक्ति परां परा भक्ति प्राप्त हो जाती है वैद्य भक्ति गौण भक्ति अनुरागा भक्ति तो बहुत बहुत लोग उसके पाथिक होते हैं। लेकिन पराभक्ति में तो कोई कोई पहुंचता है कोई कोई उसको नानक की भाषा में कहो कि ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का दर्शन वड भागी पावी को बल बल चाह ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता के तो उसकी मती से जरा सा किसी के लिए उसके चित्त में मीठी नजर हो तो तो खुशहाल हो जाएगा जरा सा ज्ञानी के चित्त में उसके प्रति थोड़ा हो जाए तो उसकी खबर पड़ जाएगी वैसा महापुरुष बन जाता ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता मोक्ष और भोग देने वाला दाता बन जाता है जे को जन्म मरण थे डरे साध जिना की शरणी पड़े जिसको संसार के जन्म मरण से त्राण चाहिए वो ऐसे ब्रह्मज्ञानी की शरण जाए मूर्ति की शरण पड़े देवी देवता की शरण पड़े ऐसा नहीं आया वो साधक की शरण पड़े देव को अपना दुख मिटावे साध चिना की सेवा शरीर का दुख मिटाने तो डॉक्टर के पास जा आर्थिक दुख मिटाना है तो कोई सेठ के पास जा लेकिन अपना दुख तो सेठ नहीं मिटा सकता डॉक्टर नहीं मिटा सकता सारी दुनिया मिलकर भी आपका दुख नहीं मिटा सकती अगर मिट जाता तो आप निर्दुख होते आपका दुख तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हुए महापुरुष ही आपका आहम मिटा के आपका दुख सदा के लिए बिटा दे इसीलिए इसकी महिमा है कि ब्रह्म का दर्शन करने जाए एक एक कदम तो एक, एक, एक यज्ञ करने का फल होता है उनके चरणों में वचन सुने तो वो भक्ति योग बनता है श्रद्धा से बैठे तो भक्ति योग और सुने समझे तो ज्ञान योग कवीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन भाव यह तन विश्व की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा सतगुरु कैसा होता सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट हृदय में तो पूर्ण करुणा है लेकिन बाहर से डंडा लेके आए बड़ी बड़ी आंखे दिखाई वह अहंकार नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा खोपड़ी तोड़ दूंगा क्या समझता है इब्राहिम का बच्चे ऐसा नहीं की बेटा अहंकार दे दे पुता नहीं गड़बड़ह इससे काम नहीं होता समझो तुम अयोग्य हो इसीलिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है योग्य के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है गुरु को शिष्य के साथ स्मूथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्य का दुर्भाग्य है शिष्य की अयोग्यता है कि गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है कि इसको दुख ना हो इतना कड़ा अहंकार है कि जल्दी दुख हो जाएगा क्या क्या लेगा उल्टा लेगा तो गुरु को तो संकोच रहता है और पूर्ण गढ़ाई कैसे करेगा साधक रहता था उसने गुरु को लिखा कि गुरु जी यहाँ तो ऐसा है रात भर कुत्ते भौंकते दिन को लोग गालियां देते ऐसा आप आज्ञा दे तो मेरा नर्मदा किनारे बोले नहीं वहीं रहो कुत्ते भौंकते तो सोचा करो वो मोम बोलते अगर उस समय वो सोचता कि ये कैसे हो सकता है कुत्ते तो कुत्ते भौंकते भोंगते वो कैसे हो सकता है इतनी मेरे को परेशानी अटकल करके दूसरी चिट्ठी लिखता युक्ति करके चालाक करके तो गुरु बोलते अच्छा बेटा क्यों तेरी मर्जी तो बस अपनी मर्जी का अपने अहंकार से भटकते रहते और क्या करते जरा आ जाओ अनुष्ठान करने के लिए पुष्कर आइडिया लगा के दूसरी जगह पहुंच गया ठीक है भटकते रहो अपने मन के अनुसार क्या खाक मिला बहुत अच्छा लगा ठीक है अहंकार को अच्छा लगने दो ये बच्चों का खेल नहीं परमात्मा को पाना कोई गहरे गहरे का काम नहीं है भले भले यहां फिसट जाते है फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाता है सामान्य निगरों की अपेक्षा तो सगुरे ठीक है सगुरों की अपेक्षा साधक ठीक साधक के अपेक्षा चलने वाला थोड़ा ठीक है लेकिन पहुंचने वाला तो पूजनीय है सुमरणीय है परम पूजनीय है ईश्वर तक पहुंचे और जब अहम रहेगा तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता सीधी बात व्यक्तिगत विशेषता बनी रहे तुम संयमी हो ऐसा हो वैसा हो वैसा वैसा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता कुछ न कुछ बना रहना चाहता है न अहम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए नहीं होता बूंद भी रहे और सागर हो जाए नहीं होता लहर भी बनी रहे और सागर भी हो जाए संभव ही नहीं भैया इसके लिए तड़फ हो जितनी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की उतना ही अहम मिटाने को राजी हो जाएगा ईश्वर प्राप्ति की तरफ नहीं है तो हम मिटाने है, हम मिटाने वाले मिटाने वाले कोई मिटा देगा हमारा हम मिटा ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। घर में ही बैठ के भजन करेंगे हरिओम हरिओम बापू जी का फोटो रखते हैं बस इसीलिए मूर्ति में तो आस्था हो जाती है मूर्ति में तो श्रद्धा टिकी रहेगी क्योंकि मूर्ति तो हम घर नहीं बेचारी जैसे भी करते हो मथा टेकते जाओ लेकिन जो साक्षात जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो, वो तो अहंकार पर घाव करेंगे इसलिए उधर जाने में डर लगता है जागृत मंदिर के पास जाने में अथवा दिल खोलने में डर लगता है मूर्ति के आगे तो बोल दो मैं कामी मैं क्रोधी मैं लोभी मैं अहंकारी मैं पापी जैसा तैसा हूं तेरा हूं ऐसा लोग भगवान के आगे करके जाते हैं बाहर कोई कह दे आये कामी क्रोधी पापी अहंकारी इधर आओ फिर देखो उसकी क्या खबर होती <laughs> मैंने ये, के मा पापी, मा तो ये करके मंदिर से गया अनजान व्यक्ति ने मिला के हे पापी फिर देख लो मजा देख लो उसकी मजा तो मूर्ति के भगवान को तो ठगना अहंकार जानता है भगवान को भी ठग लेता है भगवान गुरु के आगे साई में तो कुछ नहीं साई में तो कुछ नहीं मैं कुछ नहीं है कह के भी कुछ होने को कोई तो इंप्रेशन डाल रहा है बड़ा विलक्षण खिलाड़ी है फिर भी डरने की जरूरत नहीं है बस उस ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ जाए सावधान अहम को सजाने के रास्ते न लागे और ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत त्याग तपस्या हुआ थोड़ा उपदेश करने की अटकल आ गई तो अहम सजना चालू हो जाएगा फिर ईश्वर ईश्वर की जगह पर रहे गुरु गुरु की जगह पर रहे मेरा प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए यह अहंकार ने उसकी गर्दन पकड़ ली वो तो अहंकार के हाथ में अच्छी तरह से आ गई उसकी चोटी फिर उसकी श्रद्धा हो और गुरु की कृपा हो तो अहंकार के हाथ से चोटी छुड़ा दे तब तो रक्षा करे नहीं तो तो गया हो तो वो तो गया हाँ। वापस नहीं लौट सकता ईश्वर के तरफ वाह का भोगता बन गया फिर क्या ईश्वर चाहेगा वो सुविधा का भोक्ता बन गया वाहवाही का भोक्ता बन गया अनुभोक्ता मौजूद है तो ईश्वर कैसे होगा ब्रह्म कैसे बनेगा सुविधा का भोक्ता वह का भोक्ता ईश्वर साक्षात्कार कर ही नहीं सकता अब हवा यहां सुख संसार में क्या रखा है राम जी दुख देखना है तो संसार में जाओ संसारी बिचारे बहुत दुखी बचते रहते भी भी हमें तो तो डालती है, जरासा भी में तो डालता है। सुख डालता होती मरने वाले शरीर सुविधा मिलती इंद्रियों को, आपको आपको क्या मिला आज के सत्संग कैसेट बार बार सुनने योग्य है ऐसा मुझे लगता है नारायण नारायण नारायण ओम शांति शांति हो वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता है वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता है जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है ऐसा अमृत आदि नहीं अंत नहीं और अमृत का सार है ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और शांति माधुर्य और मस्ती तत्व परमात्मा प्राप्त महापुरुषों से जो सुख मिलता है शांति मिलती है ज्ञान मिलता है और आदि अंत जिसका नहीं उस अनंत का प्रकाश जो मिलता है वह वैसाक्षीर सागर के अमृत के पास नहीं स्वर्ग के अक्षरों के पास नहीं है यक्ष गोर किन्नरों के पास नहीं वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी मैं चौदह लोक में विचरण किया कहीं सार नहीं गंधर्व गान करते फिरते हैं लेकिन जिससे गाया जाता उस परमात्मा सुख का उनको पता नहीं उन गंधर्वों को धिककार है यक्ष यक्षिणियों के पीछे यक्षिणी यक्षों से सुख ढूंढते फिरते हैं लेकिन जो सुख स्वरूप है उसका उनको पता नहीं इसलिए उनको मेरा अधिकार है देवता भी विष्ठा के कृमि गिनाए जैसे विष्टा का कीड़ा विष्टा में खतबत करता है ऐसे ही देवता लोग भी स्वर्गीय सुविधाओं में खतबत करते हैं। और मनुष्यों को तो तुम जानते ही हो मकान बनाऊंगा अब ये करूंगा अब वो करूंगा और वो करूंगा न अतल में सुख है न वितल में सुख है राम जी न तलातल में सुख है न भूलोक में सुख है न भूअर में सुख है न जनलोक में सुख है न तपलोक में सुख है न अधिक जीने में सुख है न जल्दी मरने में सुख है न विद्वान होने में सुख है न मूर्ख होने में सुख है न निर्धन रहने में सुख है न धनवान होने में सुख है राम जी कहीं सच्चा सुख नहीं देखा त्रिभुवन में चौदह लोकों में मैंने विचरण किया और बड़े बड़े संतों से भी विचार विमर्श किया और शास्त्रों का अध्ययन किया कहीं भी शाश्वत सुख नहीं चौदाह लोकों में कहीं सुख नहीं हाँ एक जगह पर सुख है जहाँ संत का मन ठहरता वो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में सुख बाकी मानो ऐसा बन जाऊंगा ऐसा हो जाऊंगा योग के द्वारा ये शक्ति पाऊंगा ऐसा बन जाऊंगा कहीं सुख नहीं ऐसे योगी शक्ति दिखाकर दूसरों की वाहवाही थोड़ी देर लिया लेकिन शक्ति संचय करने में बारह साल गए दिखाने में बारह घंटे गए और वाहवाही मिली बारह मिनट साहु कुछ भी नहीं रहा क्या रहा? एक योगी था खूब योग अभ्यास किया खूब किया और उसे सिद्धि भी हासिल हुई पानी पे चलने की सिद्धि और हम बच्चे थे घर में थे एक बार मैं आया के फलाने योगी कांकरिया अहमदाबाद में जो है कांकर मणिनगर के बीच शाम को पांच बजे पानी पे चलेंगे अखबारों में आया था भीड़ इट्टी हुई है योगी पानी पे चलने के लिए समय सर आ गए बड़ी कड़ी पुलिस की सुविधा व्यवस्था थी लोगों को पानी पे चल के दिखाने का उद्देश्य था कि मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ हूँ तो जीवत्व बना रहा वो चैतन्य सत्ता का उपयोग ठीक से नहीं कर पाया जो पानी में पैर रखने गया था गिरा फिर प्रयत्न किया फिर गिरा नाक कटी अखबारों ने मजाक उड़ाई वो भाग गया फिर कब भी कोई योगी कर पानी पर चलने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ चल भी लिया तो क्या है मेढक भी तो भागते फिरते हैं पक्षी भी कई पानी पर चल लेते हैं मैं कुछ बनू ये ईश्वर से अलग जो अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश है ईश्वर से अलग होकर अपनी कोई विशेषता प्रकट करने की कोशिश है ये ही व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है और समाज का सामाजिक दोष है बहुत सूक्ष्म बात है मानू ध्यान से सुनो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है और समाज का सामाजिक दोष है कुछ अपन कुछ बन जाएं अपन महान बन जाएं फलाने बन जाएं ढींगड़े बन जाएं जब तक कुछ बनोगे तो किसी से तो अलग बनोगे बनेगा तो बिगड़ेगा और जानेगा तो तरेगा और वे ही वास्तव में महान हो जाते जो कुछ बनते नहीं जो है उसी में विश्रांति पा लेते उनका खाना पीना उठना बैठना बोलना चलना लेना देना सुख स्वरूप हो जाता है चौदह लोगों में वो सुख नहीं एक जगह पर है जहां संत का मन ठहरता संत का मन ठहरता है सर्वत्र बसे हुए सचिदानंद की ज्ञान धारा में इतना ही है बस। है बड़ा अति जिनके भाग के भा, जिनके भाल के भाग्य भले असदीपकता उत जी लिखते जिनके भाल के भाग्य बढ़िया है उनके हृदय में ये ज्ञान का दिया प्रकाशित होता है बाकी तो दे धमाधम धमाधम हा, हा हा हा एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार मौजी मोजी ज्ञान तो गुरु का है थोड़ी शांति मिले और अपनी विशेषता मान बैठे ठूस हो जाएगा दूसरों को अज्ञानी और अपने को ज्ञानी मानेगा ठूस हो जाएगा अभी ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान तो सुना है ज्ञान तो हुआ लेकिन ज्ञान स्थिति नहीं हुई व्यवहार में नहीं आया ज्ञान स्थिति के लिए प्रयत्न होता है बहुत ऊंची बात है ये सुनने मात्र से कई गौ गुरुदान करने का फल होता है ऐसा आप सत्संग जैसा जैसा शरीर नहीं राम जी जैसी नहीं जैसी सच्चाई और अयोध्या का राज्य आपके पास नहीं है लेकिन राम जी के गुरु जी जो राम जी को सुना रहे हैं वही आज तुमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है ये भी ऊंची बात है हाँ तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को राम जी जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है।, है, है क्या बात है सब अर्थों की आस्था सारे जो जगत के शब्द अर्थ है उनकी आस्था जिनके हृदय से चली गई हम्म हाँ करेंगे लेकिन अंदर से समझते सब सपना है सब खेल है बहुत ऊंची स्थिति है, है। जो-जो समय बीतता है त्यों त्यों लगता है कि हाय पहले जो जानते थे मानते थे वो अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं घर छोड़ते समय जो जानते थे मानते थे अपने को इतना फिर एक दो साल के बाद लगा के भी कुछ नहीं फिर लगा ये भी कुछ मैं वाणी नहीं, नहीं उठती शब्द सारे शब्द अर्थ रहित हो जाते है राम जी जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदारचित पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है हे राम जी मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम से उत्तम पुरुषों से चर्चा भी की है परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार से वासनाओं का त्याग करें इससे उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और दसों दिशाओं में मैं भ्रमा हूँ कई जन यथार्थ दर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हे उपादेश संयुक्त भी देखे पर सभी यही यत्न करते हैं इससे भिन्न कुछ नहीं करते सारे ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति प्राप्त नहीं होते खाली ही गुजरात का नहीं खाली भारत का नहीं पूरी पृथ्वी का नहीं पूरे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए पूरे ब्रह्मांड का चौदह लोग और आत्म शांति नहीं मिली तो वो भी ठन ठन पाल है <laughs> आत्म शांति मिली तो ब्रह्मांड के राजा का भी बाप का बाप <laughs> आत्म शांति वो चीज है आत्म लाभान परम लाभ हम लाभ से कोई परम लाभ नहीं आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते वैसा आत्म सुख की बड़ी बलिहारी महिमा है, है जिसको हो गया वो तो धनभागी हो जाता है उसका सेवक भी कोई कम नहीं है भ्रभु ऋषि आत्मवेता थी उनका सेवक था शुक्र विश्रांति पाते थे एकांत जगह में अज्ञानी की इच्छा पूरी करना कठिन है और उसको खुश करना आसान है मस्का मार दिया अज्ञानी को तो खुश हो जाएगा उल्लू बन जाएगा ज्ञानी की सेवा करना आसान है और उसको पटाना कठिन है ज्ञानी को पटाना कठिन है और उसकी सेवा करना आसान है और अज्ञानी को पटाना आसान है और उसकी आवश्यकता पूरी करना कठिन है क्योंकि तो इच्छाएं इच्छाएं इच्छा बनती जाएगी तो भुगु ऋषि को तो क्या चाहिए दूध गर्म कर दिया चेहले रख दिया कभी कपड़ा वपड़ा धो धा के रख दिया बाकी तो फ्री तो दिन रात गुरु के आश्रम में रहे सन्नाटा शांत वातावरण तो शुक्र भी धीरे धीरे वाइब्रेशन माहौल और पुण्य प्रताप से ध्यान भजन करने लगा अब ध्यान भजन करने लगा तो धीरे धीरे चित्त शक्ति जागृत हुई धारणा बनी धारणा बनी तो कुंडली जागृत हुई क्रिया होने लगी क्रिया होने लगी तो शरीर का शोधन हुआ साधारण आदमी को क्रियाएं नहीं होती तो उसको वो बुढ़ापे में बहुत तकलीफें होती है लेकिन जिसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई क्रियाएं हो रही है तो उसकी नाड़ियों में और शरीर में दोष जमा नहीं रहते जो बुढ़ापे में तकलीफ करे ऐसे दोष जमा नहीं रहते ये भी बड़ा फायदा है आम आदमी को शक्तिपात से बहुत फायदा है लेकिन उनकी तो एकांत तो साधना थी तो क्रिया होते होते सुरता बार बार यहाँ आए जहा अपन तिलक करते साधकों को कई बार इधर दबाव होता है कई प्रकाश दिखता है जो शिव नेत्र खुल जाता है जैसे चैनल ठीक खुल जाती है तो वो दूरदर्शन की चीजें दिखने लगती है ऐसे ही वो नेत्र खुल जाता है तो सूक्ष्म जगत की हिलचाल दिखती तो शुक्र ऐसी ऊंचाई को पा गया था अभी विज्ञानी से स्वीकार करते पिनियल नाम दिया हमारे ऋषियों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले यहाँ का महत्व जाना और तिलक परंपरा चल पड़ी कोई भी मंगल कार्य करना हो तो लगाओ ललाट पे तिलक ताकि विचार शक्ति साधारण पहले थी उससे थोड़ी ऊंची उठे कुछ थोड़ा सेंसेटिव ज्यादा काम करे तो शुक्र की वो पीनियल ग्रंथि तीसरा नेत्र ध्यान ध्यान में कुछ खुला था तो वो क्या देखता है कि अ क्या रूप है क्या लावण्य क्या सौंदर्य अपसरा दिखी अब शुक्र न पूर्ण परमात्मा तत्व में टिका था ज्ञानी था और न साधारण व्यक्ति था बीच में झूले खाता था तो उसके साथ रहना मिले तो अच्छा है माँ उन रहा तो सुतो मतलब शादी करे, समझ गए शादी कर धारणा शक्ति थी गुरु की सेवा थी सात्विक आहार व्यवहार था तो उसके चिंतन करते करते उसको पाने का संकल्प उसका बन गया तो सूक्ष्म शरीर से उसने स्वर्ग की ओर यात्रा की तो स्वर्ग के दूतों के पास ये क्षमता होती है कि कोई आता है तो किस हेतु से आता है और कहा से आता है वो जान जाते हैं तो इंद्र को जाकर कहा कि भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विश्वाची नाम के अप्सरा को देखकर मोहित हो गया है मोहित समझ गए ना मतलब उसका लवर बन गया है विश्वाची का। मोहित हो गया है बोले मोहित हो गया है तो ठीक है लेकिन है तो भ्रभु ऋषि का शिष्य उसको आदर से ले आओ साक्षात् नहीं है और कोई अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा है भोग के लिए आ रहा है अप्सरा के पीछे लंपटू बनाए तब आ रहा है फिर भी है तो ब्रह्म का ना योग में है ये कथा योग वशिष्ट स्टैंडर्ड ग्रंथ है वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ है इसमें संदेह करना मूर्खता है ले आओ कथा कहती है कि इंद्र अपने आसन से उठे और भगू के शिष्य शुक्र को अपने सिंहसन पर बिठाया अर्घ से पूजन किया और कहा कि आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम्हारे जैसे ब्रह्म के शिष्य आए पावन फिर अनुचरों को आज्ञा की हर विश्वाची नंदन वन में विचरण करती होगी उनका मुलाकात कराना वर्षों तक विश्वाची के साथ रहे वहा जैसे मानवीय जगत में विधि विधान से शादी होती ऐसा नहीं माला पहना दी इसे गंधर्व विवाह बोलते हो गया वर्षों तक रहे पुण्य क्षीण हुए और दोनों स्वर्ग से नीचे गिराए वो राजा की कन्या बनी और ये ब्राह्मण के पुत्र बने और स्वयंवर में एक दूसरे के प्रति पूर्वजन्म के आकर्षण ने यहां भी विवाह करा दिया राजा वृद्ध हो चला अपना राजपाठ जमाई को देकर एकांत अरण्य में परमात्मा शांति पाने के लिए भुवान प्रस्त जीवन मिटाने को चल दिया रानी को लेकर